बन बिहारी लाल की जय शिरा गिरी बिहारी देवजू की जय श्री श्रीनताय गौर हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद जय जय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 श्रीराधारमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जय पराशर परशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो कमल यस्कमलगलतम वग्मय मम तम जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धाम नमा तत् प्रेरणाया तो बराक बराकूपोपि तस् हरे पदकमलम वंदे श्रीचतन्यदेवस्थ वंदेहम श्रीगुरोपगुरून् वैष्णवाई श्री, श्री, श्री, श्री, श्री रूप साग्र सागरजातम् सह गणरघुनाथी तम, तम सजीव साद सवधूतम पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कृष्ण श्री पादान सह गण ली विशाखाता मरांध्य ज्ञानंजनशलाकुन्मील ये नो तस्म श्रीगु नम दिव्य बंदारण्यकद्रुमा त्त सिंहासनस्थौ श्रीमदराधा श्री गोविंद स्मरा नारायण नमस्कृत नरोस्वती वाचाकुभ्य कृपाभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम <coughs> हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोको हे भक्ति सुमते रघुनाथ श्री जीवरा शु वृंदावन तो बिहारी परम मंगल श्री चैतन्य चरतामृत श्री भक्ति महारानी की अपूर्व महिमा का श्रीमद महाप्रभु सनातन स्वामी को उपदेश दे रहे हैं अवधेय भक्ति के रूप में जिसके द्वारा भगवान को पहचाना जाए उसका नाम है अवधेय भक्ति भगवान को सूचित किया जाए या पहचाना जाए उसको अवधेय भक्ति कहते हैं और यहां पर ये कह रहे हैं कि ये पूर्व प्रसंग में हैं कि साधु संघ सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान हैं साधु संघ से ही भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है और श्री कृष्ण भक्ति की महिमा का गायन करते हुए प्रतिज्ञा पूर्वक ये बीच में शपथ ये देखते हुए क्योंकि तू मेरा प्यारा है मेरा अपना संबंध इस ये इसलिए तुझसे सर्वगुण्यतम बात कह रहा हूं इस तरह से प्रतिज्ञापूर्वक श्री कृष्ण ने भक्ति की महिमा का गायन किया गौरा ये बड़ी महाप्रभु का आशीर्वाद का आशीर्वाद अब आगे कह रहे हैं तैतीसवीं प्यार बाईसवा परीक्षित और पैतीसवीं पैर के पूर्व आज्ञा वेद धर्म कर्म योग ज्ञान सब साधी शीर्षे ही, ही आज्ञा बलवान भगवान ने पहले वेद धर्म के अनुसार कर्म माने ने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने की आज्ञा दी योग की आज्ञा दी ज्ञान की आज्ञा दी तो वेद धर्म का तात्पर्य है यज्ञ वर्णाश्रम धर्म वेद धर्म में माने वर्णाश्रम धर्म फिर कर्म माने यज्ञ फिर योग माने चित्त वृत्ति का निरोध करके अपने स्वरूप को पहचानने का प्रयास फिर ज्ञान माने अनेक वस्तुओं में केवल एक तत्व का ही दर्शन करना और एक तत्व से ही सारी वस्तुओं को उत्पन्न जानना तो अभेद ज्ञान इसका उपदेश दिया और सब साधी शेषे सारी वस्तुओं को साधने के बाद में शेष में एक आज्ञा बलवान ठाकुर ने इस आज्ञा को ही बलवान करके माना मान गीता का संक्रेप संक्षिप्त दे रहे हैं गीता को कहीं श्रीमद् भागवत गीता उसको ही कहीं करन करके कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के कर्म को देखें तो भगवान ने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन बताया फिर निष्काम कर्मियों का वर्णन बताया फिर योग माने अभ्यास योग इसका वर्णन बताया और अष्टांग योग इसका वर्णन किया फिर ज्ञान माँ जो भेद रहित अद्वै तत्व उसका विचार भेद रहित अद्वै तत्व का विचार इसका किया और सबको साधने के बाद में अंत में जो आज्ञा दी वो अंत में आज्ञा ये दी कि सर्वधनमान पित्व मन मनाभाव मद भक्त हो ये सर्व भूजतम भूयेश्वर में परम बचा ये सारे बचनों को सुना श्रीमद भगवदगीता में छह छह अध्यायों के तीन त्रिक हैं पहले छह अध्यायों में कर्मियों का वर्णन है बीच के छह अध्यायों में भक्तियोग का वर्णन है और अंतिम छह अध्यायों में ज्ञानों का वर्णन है और उन छह अध्यायों का वर्णन करने के बाद में अंतिम जो अध्याय है अठारहव अध्याय उसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि, है कि मन मना भवमत भक्तों अंत में निष्कर्ष दिखा रहे हैं कि मन मना भद मद भक्तो मधिया माम कि में ही चित्र लगा मेरा भक्त भर मेरा ही यज्ञ कर मुझे ही प्रणाम होगा सत्यम ते प्रति जाने ये मैं प्रतिज्ञा करके तुझसे कह रहा हूं तो भक्ति की मेहमा का स्थापन किया तो यही आज्ञा बलै भक्त श्रद्धा यदि हो कृष्ण की आज्ञा के बल पर कि कृष्ण ने अंत में भक्ति की ही महिमा दी इस आज्ञा के बल पर यदि भक्ति के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो सर्व कर्म त्याग करी से कृष्ण भ संपूर्ण कर्मों का त्याग करके वह अंत में श्री कृष्ण का ही भजन करेगा सर्व धर्म त्याग करके अंत में वह, वह कृष्ण का भजन करेगा इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं कि तावत कर्माणे तो न निर्विद्यवता मत कथा श्रवणा दो वृद्धा यावन एक योगी को योग में सब कुछ आ गया योग में कर्म योगी ज्ञानी ज्ञान योगी भक्ति योगी सबको एक शब्द में हम साधक मात्र को योगी कहेंगे तो तावत कर्माणु कुरी तो न निर्विद्य होता एक योगी को चाहे वो अः सकाम निष्काम कर्म करने वाला हो चाहे वह ज्ञानी हो और चाहे वो भक्त हो तावत कर्माण कुरी तो तब तक, तक उसे कर्म करना चाहिए न निर्विद्येत यावता जब तक उसमें निर्वेद माने कर्म करने से अनासक्ति उत्पन्न न हो जाए कर्म ये चार प्रकार के एक कर्म है नित्य कर्म नित्य कर्म वे जिनको करने पर तो कोई फायदा दिखे नहीं तुरंत तो परंत नहीं करोगे तो दोष लगेगा ऐसे कर्मों को नित्य कर्म कहिए जैसे संध्या स्नान आचमन ये नित्य कर्म है इनको करना ही है स्वाध्याय माता पिता की वंदना तो ये नित्य प्रत्येक है इसको नित्य कर्म कहेंगे कि के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति न होने पर भी अकरणात् प्रत्यवाय साधनम जिनको न किया जाए तो प्रत्यवाय माने दोष या पाप लगेगा उसको नित्य कर्म कहेंगे दूसरे जो कर्म हैं वे हैं नैमित कर्म नैमित माने विशेष अवसर या विशेष स्थान या विशेष पात्र के आने पर जिन कर्मों को करना आवश्यक है उनको नैमित्तिक कर्म कहेंगे जैसे ग्रहण आया तो स्नान करो दान करो कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो तो तीर्थ आए हैं तो तीर्थ में स्नान करो तीर्थ में तर्पण करो यदि कोई महापुरुष आए हैं ब्राह्मण घर पे पधारे हैं तो गृहस्थी का ये कर्तव्य है कि वह उनको कुछ दक्षिणा प्रदान करे उनका आदर करे अतिथि का आदर करे इसको नैमित्य कहेंगे निमित्त के कारण होने वाला कोई कर्म अब तीसरे प्रकार का कर्म है वो है परिसंख्या विधि परिसंख्या का तात्पर्य है कि जहां स्वाभाविक मन की प्रवृत्ति है उसको कहीं सीमित करने का लिमिटेड करने का प्रयास किया जाए जैसे शास्त्र ने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो अब यदि तुम ब्रह्मचर्य का पूरा पालन नहीं कर पा रहे हो तो शास्त्र ने कहा कि मोदित काम का समय पर सेवन करो माने विवाह पूर्वक जो काम है उस काम का यथा समय सेवन करो तो ये हो गया परिसंख्या विधि परसंख्या माने सीमित करना अब यह परसंख्या विधि जो है यह परसंख्या विधि के साथ में ही परसंख्या का यह एक भाग है चौथा भाग वो है अपवाद विधि के पर संख्या में ही कहीं अपवाद भी जुड़े हुए हैं माने जीवन की रक्षा करने के लिए कभी कभी विशेष परिस्थितियों में शास्त्रों ने कुछ ढिलाई भी प्रदान की जैसे यात्रा में जीवन का निर्वाह करने के लिए वहां पर पूरा स्नान नहीं है परंतु तो कहीं मंत्र स्नान करके या मन से स्नान करके काम नाक इनको तीर्थ माना गया तो इनको छू करके केवल हाथ धो करके जल के प्रोक्षण करके भी अपने जीवन निर्वाह के लिए रुग्ण अवस्था में यात्रा की अवस्था में भोजन किया जा सकता है यह हो गया कहीं अपवाद विधि सामान्य नहीं है पंत एक्सेप्शनल केस में ऐसा किया जा सकता है कि पति शूद्र वाचरित मार्ग में शूद्र की तरह से भी आचरण किया जाए और उतना नियम का पालन नहीं किया जाए अब एक विधि चौथी जो विधि है ये तो प्रसंख्या विधि का ही भाग होगी एक चौथी जो विधि है वो चौथी विधि है अपवाद विधि मैं प्राश्चित्य विधि यदि कहीं पाप बन गए हैं तो पाप बनने पर उनका प्राश्चित करें। शास्त्र में जो प्राश्चित बताए गए हैं उनको करे परंतु यहां पर ठाकुर जी कह रहे हैं कि तावत कर्माणी तो न निर्विद्येति यावता निर्विद्य चारों प्रकार की विधि साधक को करनी चाहिए एक योगी को करनी चाहिए पंत न निर्विद्येति यावता जब इन कर्मों को करते करते उसके मन में यह आए कि अरे इन कार्यों में मेरा बहुत सा समय बर्बाद हो जाता है बस ये प्रायश्चित में या कोई आया है तो उसका स्वागत करने में इनमें उनमें बहुत समय लग जाता है नित्य विधि में नैमित विधि में कहीं परिसंख्या विधि में कहीं अबाध विधि में इन चारों विधियों में मेरा अधिकांश समय बहुत खर्च हो जाता है इसलिए अब मैं संन्यास ग्रहण कर लर्म संन्यास ग्रहण कर ल तो वो कर्म संन्यास ग्रहण कर लेगा और कर्म संन्यास ग्रहण कर लेगा तो निर्वेद हो जाना निर्वेद माने कर्म करने से उसकी अरुचि हो जाए अनाशक्ति हो जाए कर्म में तो उसको कहेंगे निर्मित निर्वित, निर्वित प्राप्त करने पर उसे उस तब वो कर्म का त्याग कर देगा और ज्ञान मार्ग में फिर वो अवस्थित हो जाएगा उसे देव ऋषि पितरी इन सबों के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा सन्यास ग्रहण करने के बाद में विरिजा नामक विरज नामक जो हवन है वो विरज हवन करने के बाद में वह अपने दोनों हाथ ऊंचे करके कहेगा कि सृष्टि के जितने भी प्राणियों मेरी बात को सुनो आप मेरे अव ऋणी नहीं हैं यदि किसी का मेरे ऊपर कोई ऋण देना बाकी है तो मैं आपको मुक्त करता हूं ऐसे सन्यास में वो घोषणा करता है एक योगी सन्यास ग्रहण करते समय सन्यासी घोषणा करता है और वह अपने भी जितने भी देवता ऋषि पित्र उनसे भी प्रार्थना कर देता है कि अब मैं आपका ऋणी नहीं हूं क्योंकि मैंने ब्रह्म का आश्रय ग्रहण कर लिया है तो न तो मैं किसी का ऋणी रहा न कोई मेरा ऋणी रहा इस प्रकार की वह सन्यास ग्रहण करने पर घोषणा कर देता है और अब मैं अपने शेष जीवन को केवल ब्रह्म साधन में ही लगाऊंगा तो फिर वो कदम नहीं करेगा को भी तो उसे तब तक, तक ये चार प्रकार के कर्म करने पड़ेंगे न आवता जब तक उसे संसार से वैराग्य की प्राप्ति या कर्म के फल मुझे नहीं चाहिए इससे वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो जाए साथ के साथ में कर्म मात्र से भी वैराग्य इन कर्मों को करने में, में मेरा बहुत सा समय व्यर्थ हो जाता है और मैं इसके चक्कर में नहीं पडूंगा। श्री भगवान ने भगवत भग्ण गीता में एक बात और कही बोले कर्म सन्यास की अपेक्षा कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है माने कर्म यदि नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में माया फिर से आकर के घेर लेगी क्योंकि रजोगुण तमोगुण सत्गुण इनका कहीं न कहीं प्रभाव है तो ये गुण आकर के पुनः व्यक्ति को कहीं न कहीं घेर लेंगे इसलिए अपराध से बचने के लिए जो अपराध बन गए हैं उनकी निवृत्ति के लिए और साथ के साथ में मन को पवित्र बनाए रखने के लिए कर्म का स्वरूप त्याग नहीं करना चाहिए कर्म का केवल फल का त्याग कर देना चाहिए कर्म में जो साधन बुद्धि है उसका त्याग है कर्म का स्वरूप तह त्याग नहीं कर्म के द्वारा मुझे मोक्ष मिल जाएगा इस बुद्धि का त्याग कर दे कर्म का स्वरूप तह त्याग नहीं करें तो एक गृहस्थी भी भले घर में है और उसे दीक्षा भी ग्रहण कर ली है परन्तु दीक्षा ग्रहण करने पर भी वे गृहस्थी कर्म का पूरी तरह से त्याग नहीं करते हैं यहां तक के बड़े बड़े योगीगण और बड़े बड़े पहुंचे हुए संतगण वे भगवान नाम में अत्यंत निष्ठा रखते हैं और फिर भी वे स्नान दंत धावन पवित्रता इनको करते हैं स्नान आदि करते हैं यद्यपि उनको ये पता है और उनकी नाम में अश्रद्धा नहीं है वे जानते हैं कि अपवित्र पवित्रवा सर्वावस्थान गतोपे वृत पुंदरी के ठाकुर का, का स्मरण करने मात्र से ही पवित्रता हो जाती है परंतु फिर भी वे आचमन स्नानाधिक जो शास्त्र की विधि है उसका पालन करते यद्यपि वे कर्म मार्ग से परे हो गए हैं परंतु कर्म मार्ग से परे होने पर भी शास्त्र ने जिन वस्तुओं का निषेध किया है उनका वे सेवन नहीं करते यदि वे कर्म से परे हो गए परंतु फिर भी वे मदरा पांग जुआ असक भाषण जीव हिंसा इनसे यथासाध्य बचने का प्रयास करते हैं वे उन्मुक्त जो काम उसके उपभोग से अपने आप को सदा बचा करके रखते हैं और धर्म का पालन करती तो भगवत भक्ति की ये ताबत तो तात्पर्य नहीं है कि कर्म करना छोड़ दिया गया या नित्य कर्म भी छोड़ दिए गए या कहीं उन्मुक्त होकर के जो निषिध कर्म हैं उनको करने का भी हमको लाइसेंस मिल गया ऐसा कभी भी तात्पर्य नहीं है भक्ति का तात्पर्य ये कभी नहीं है कि हमने अपने भक्ति का आश्रय ग्रहण कर लिया है इसलिए हमको निषिद्ध कर्म करने का लाइसेंस मिल गया हो ऐसा नहीं माना जा सकता है तो ताबत तो वे संतगण भी कहीं न कहीं कोई अपराध बन जाने पर श्री हरिनाम का आश्रय मुख्य रूप मुख से लेते हैं परंतु तो हरिनाम के आश्रय के साथ साथ फिर श्री गंगा स्नान इत्यादि जो प्राश्चित हैं उनको भी कहीं कर लेते उसमें भी वे ऐसा नहीं है कि वे नहीं करेंगे जो बड़े हैं उनको तो नहीं करेंगे परंतु जो भक्ति के हैं ऐसे प्राश्चित को भी जैसे गंगा स्नान इत्यादि तीर्थ यात्रा इत्यादि कभी अनजाने में कोई पाप बन गया तो उनके लिए वे श्रीगंगा स्नान इत्यादि जो पाप प्राश्चित है उनको भी कर लेते हैं तो कर्माण पूर्वी तो कर्म का पूरी तरह से त्याग नहीं है न प्रायशित कर्म का पूरी तरह से त्याग है ना के जो कर्म है उनका पूरी तरह से त्याग है नैमित्तिक कर्मों का त्याग है ग्रह में स्नान करते ही हैं और नित्य विधि का वे पूरी तरह से त्याग करते हैं पंत त्याग न करने पर भी इन चारों के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा नहीं के प्रति एक भक्त को कभी भी पूरी तरह से शुद्ध श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए ठाकुर की आज्ञा है इसलिए मैं पालन कर रहा हूं परंतु तो मेरे जीवन का कल्याण मुझे कृष्ण चरणारिण्य की प्राप्ति ग्रहण में स्नान करने से मिलेगी ये नहीं है मुझे कृष्ण चरण की जो प्राप्ति मिलेगी वो माला जब करने से नाम करने से मिलेगी ग्रहण का स्नान करने से मिल रही है ऐसा नहीं है ग्रहण का स्नान भी करेगा ग्रहण का वो दान भी करेगा परंतु तो दान करने से कृष्ण मिल जाएंगे इस साधन बुद्धि का त्याग करेगा तो कर्म का त्याग नहीं है कर्म में साधन बुद्धि का त्याग है इसलिए श्री कृष्ण भगवान आप भगवदगीता में कहते हैं कि अर्जुन कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को मैं बड़ा करके मानता हूं कर्म योग का पालन करते रहना चाहिए और कर्म योग का तात्पर्य है कि कर्म में साधन बुद्धि का त्याग अतः सर्वधर्मांत परित्यज्य मामेकम शर्णम ब्रजो सर्वधर्म का तात्पर्य है कि मित्य कर्मों का त्याग नहीं करेगा नहीं मित्य कर्मों का परिसंख्या विधि के जो कर्म है प्राश्चित विधि के कर्म है उनका भी त्याग नहीं करेगा इनमें साधन बुद्धि का त्याग करेगा श्री रामानुज भगवान ने विशेष रूप से इस बात को स्पष्ट रूप में कहा सभी ने कहा सभी वैष्णवों ने कि कर्म का स्वरूप त्याग न करके कर्म में साधन बुद्धि का त्याग करें। साधन कृष्ण को प्राप्त कराने वाला श्रवण कीर्तन स्मरण ये तीन चीज है और दूसरी चीज कृष्ण को प्राप्त कराने वाली नहीं तो कर्म में साधन बुद्धि का त्याग है परंतु तो कर्म का स्वरूपतः त्याग न करें। तो सर्वधनवान परित्यज अब सर्वधनवान परित्यज में एक बात और कि जैसे नित्य नैमित्तिक प्राश्चित इत्यादि कर्मों का स्वरूप त्याग नहीं है ऐसे ही शास्त्र ने यह कहा कि मिथ्या भाषण मत करो तो यह भी तो शास्त्र का एक धर्म है चलो इसका भी त्याग कर ले हाय हाय उलि बात हो जाएगी तो जो निषिद्ध कर्म है उनका त्याग नहीं है धार्मिक शास्त्र में भी जिस चीज का निषेध किया गया है उनका त्याग नहीं है कि पा के पात्र में दूध ठाकुर जी को भोग नहीं रखा जाएगा जो नारियल का पानी है उसमें कपूर मिलाकर के ठाकुर जी को भोग रखा नहीं जाएगा घी और शहद इनको समान मात्रा में मिलाकर के ठाकुर जी को भोग नीला खा रखा जाएगा क्यों द्रिव्य शास्त्र में आयुर्वेद में इनको निषिद्ध माना गया है ये शरीर के लिए नुकसान करते ऐसा करने पर विश्वत हो जाएगा दूध में नमक मिलाकर के चाय दूध में नहीं पिएंगे तो शास्त्र निषेध करता है ऐसा करना दूध में नमक का मिलाना लवण मिश्रण करना उसको वो मदरावत हो जाएगा तो शास्त्र में ये जो स्थान निरूपण किए गए हैं ये जो विधि निरूपण किए गए हैं उन विधि का त्याग नहीं होगा उनको बराबर अपनाया जाए तो सर्वधनमान में ये भी शास्त्र के धर्म है तो इनका भी ना है ऐसा नहीं है इनका परित्याग नहीं हो मामे का भी शर्ण नंबर जो एकमात्र मेरी ही शरण ग्रहण कर अर्थात यदि पाप बन गए हैं तो साधक को प्राश्चित के पीछे परेशान नहीं होना चाहिए और प्राश्चित के पीछे दौड़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए क्या है अनजाने में प्राश्चित बन गया अब क्या करें तो शास्त्र में क्या लिखा है अब शास्त्र के चक्कर में मत पड़ो उस समय वैष्णव अपन वैष्णव हैं तो अपना कर्तव्य यह है कि अनजाने में यदि कोई पाप बन गया है या कहीं जानबूझकर के भी शिथिलता से कहीं पाप बन गया है तो उसके लिए हम प्राश्चित के चक्कर में न पड़ करके नाम का आश्रय लेंगे इसलिए मामेकम एकम शब्द का यह अर्थ है मामेकम शरण बुझो पाप बन गए हैं तो एकम का तात्पर्य है कि प्राश्चित की विधि और धर्म शास्त्र को पटोलने में लगे हुए हैं और पंडित जी के पास में जा रहे हैं कि क्या इसका क्या प्राश्चित होगा वो कहेंगे इतने कृष्ठ प्राश्चित करो इतना हवन करो ये करो वो करो ऐसा गर्म करके घी उसको पियो अब ये जो शास्त्र में प्राश्चित्व बताए इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए साधक को केवल मात्र नाम का आश्रय लेना चाहिए ये एक सुनिश्चित बात है तो माम एकम एकम का मतलब है केवल मेरी शरणागति ग्रहण करे और प्राश्चित करने के लिए भी धर्म शास्त्र उनके चक्कर में न पड़े जितना भक्ति के अनुरूप हो उतना किया जा सकता है ठीक है क्षौर करवा लो अपने भद्दे हो जाओ गंगा जी स्नान कर लो कुछ दान कर दो परंतु ये क्षौर होना ये गंगाजी में गंगाजी की बात नहीं माने जो दान करना ये ही ऐसा विचार करने चाहिए व्रत कर लिया है, है। परंतु व्रत में साधन बुद्धि नहीं मेरे पाप की निवृत्ति होगी जो पाप मुझ पर बन गए हैं उनकी निवृत्ति होगी केवल नाम का आश्रय ग्रहण करने से इसलिए माम एकम शरणम ब्रजो मेरी ही शरणागति ग्रहण करे बोले भाई मैं कर्म का त्याग करूंगा तो सदा कर्म करने का मेरा अभ्यास रहा है हाँ जिनको जन्म भर से करता रहा हूं उनको त्याग कर लू तो ये तो अच्छी बात नहीं है मन दुख रहा है भगवान कह रहे ना ना मेरी आज्ञा है इसलिए उनका त्याग कर दे अहम तो हा सर्व पापे भी मोक्षिश्यामी बोल कर्म नहीं करूंगा तो पाप मुझे लग जाएंगे पाप लगेगा नित्य कर्म न करूंगा बोले नहीं, नहीं। यानी भगवत भजन कर रहा है और नित्य कर्म छूट भी गए हैं या कभी उपेक्षा भी हो गई है तो उनका पाप तुझे नहीं लगेगा आम तो सर वो पापे भी हो मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा ऊपर से संतोष और दिया मां सोचो हाँ मेरा कर्म छूट गया मेरा धर्म छूट गया अब माधुकड़ी करने के लिए जाता हूं कौन से घर में कैसा आचार है पहले कैसे आचार के साथ में मैं रहता था अब सबके घर में तो एक सा आचार होगा नहीं परंतु तो माधुकरी को मैं लेता हूं तो इसका सोच बोलो इसका सोच करने की भी जरूरत नहीं है ये तो मेरी आज्ञा से तूने ये विरक्त धर्म को अपनाया है इसलिए मां शुचो शोच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो परम पावन करुआ को पानी जाको जल पीवत ही आवत मोहन राधा रानी परम पावन करुआ को पानी गृहस्थी जाते थे कभी कभी महात्माओं के पास में बाबा के पास बा, नेक्स्ट से एक चिल्लु जल दे दे एक, एक बूत जल दे, दे अपने करुआ को क्योंकि संत का जो करुआ वो परम पावत परम पावन करुआ को पाने ये भगवत सिंह जी का पद है पुराण जा को जल पीवत ही आवत मोहन राधा आनी और संसार की जितनी भी वासनाए हैं वे सब दूर हो जाएंगे और वासनाएं दूर होने के बाद में फिर वहां श्री प्रियालाल इनकी जो लीला उस लीला का स्फोरण हो जाए तो रस की रीति अद्भुत होकर के विराजमान तो मांकम मां सोचो हाय हमारा धर्म बिगड़ गया ये सोच करने की जरूरत नहीं है उसे बल्कि सोच नहीं करना चाहिए आनंदित होना चाहिए तो ताबत कर्माण कुर्मी तो की ये अनेक प्रकार से व्याख्या हुई उसके कई पक्षों की व्याख्या व्याख्या हुई कि निशुद्ध कर्मों का पूरी तरह से त्याग करेगा त्याग करने के इस नियम का पालन करेगा जो प्राचित विधि है उन प्राचित कर्मों को वो धर्मशास्त्र के चक्कर में न पड़ करके यदि कहीं पाप बन गए हैं तो वह कहीं नाम का आश्रय ग्रहण करेगा परिसंख्या विधि उसका पालन करते हुए कर्म कांड को सीमित करते हुए अपने भजन को तो बढ़ाएगा और कर्म कांड को केवल नियम रक्षा के लिए ग्रहण करेगा उसमें भी श्रद्धा नहीं और भगवत गीता में एक बात कहा गई कि अशुद्धया या हुम दत्तम तप्तम अशुद्धा पूर्वक जो बात की गई है हवन किया गया है जप किया गया है तप किया गया है वो सब अकृत जैसा है कृताकृत है वह उसका फल कहीं प्राप्त नहीं है वो बंधन को देने वाला नहीं है तो एक गृहस्थी गृहस्थी में रह करके पिता इत्यादि के श्राद्ध इत्यादि भी कर रहा है कर्म भी कर रहा है वो समय आने पर जो कुल के देवता हैं उनकी आराधना भी कर रहा है परंतु उसकी मुख्य प्रीति मुख्य उसकी आसक्ति शिव मदन मोहन में अन्य देवी देवताओं की गणेश शिव इन की भी वो पूजा कर लेगा। भाई शिवरात्रि आई तो महादेव के ऊपर भी भी दो एक लोटा चढ़ाएगा। आई तो उनके लिए भिजवा देगा। है होता है कमजोर होता है गृहस्थी मन से उसकी श्रद्धा बाप बड़ा भयभीत रहता है कहीं ऐसा करने से ये कोई देवता नाराज नहीं हो जाए अब गणेश चतुर्थी आई तो वो चतुर्थी गणेश जी के भी लड्डो चार लड्डू भोग रहतेगा कोई कठिनाई नहीं है परंतु उसकी निष्ठा होनी चाहिए एकमात्र श्री मदन मोहन वो उन देवताओं की आराधना कर रहा है वो आराधना कर रहा है परंतु शुद्धा नहीं है और भगवत गीता में कहा गया कि अशुद्धया होतम तम जब तब अशुद्धा पूर्वक जो कुछ भी हवन जप इत्यादि किया गया है वो सब कृताकृत है तो उसकी अन्यता बाधित नहीं हो रही है वो अपने मन में ये विचार धारण करके ही बैठा है कि ये गणेश श्री भगवती श्री सीता, शिव इंद्र और जितने भी देवता हैं, ये सब के सब ठाकुर की ही विभूति मात्र हैं, परंतु मेरा काम ठाकुर से चलेगा इन विभूतियों से नहीं चलेगा ये मन में विचार करें और कुल परंपरा जो है वो चल रही है तो उसको भी करता रहना, करवा चौथाई तो भाई चंद्रमा जी को भी अर्घ दे दिया वाह हो गया पूरी परंतु तो मेरी अपनी जो शरणागति है वो शरणागति श्री राधारणी के चरणों में ही है ये ही उसे सुनिश्चित करके रखना चाहिए तो ताबत कर्माणी उर्मी तो फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो जब इन कर्मों से परे हो जाएगा तब इन कर्मों ये कर्म अपने आप छूट जाएंगे ज्ञानी में भी ऐसा ही होता है कि न कर्म त्यजते योगी कर्म भी त्यजते ही सौ योगी कर्म को त्याग नहीं करता है कर्म योगी को त्याग कर देते योगी कर्म को त्याग नहीं करता है बोध निभा तो निवरा निभा है तो निभा दो अशुद्धा पूर्वक करता रहेगा केवल खाना पूर्ति लकीर पीटता रहेगा ठीक है, है उसकी शुद्धा वहां पर नहीं है शुद्धा श्री गोविंद चरणों में ही है परंतु एक स्थिति ऐसी आई कि कर्म छूट गए तो छूट जाए फिर कोई परवाह नहीं मत कथा श्रवणादम ये ज्ञानी की बात कही अब भक्ति की बात भी कह रहे हैं ज्ञानी भक्ति दोनों की बात कह रहे हैं कि मत मतकथा श्रवणादम बा मेरी कथा के श्रवण आदि में श्रवण आदि मानी श्रवण कीर्तन स्मरण नर्दा भक्ति में इनमें श्रद्धा यावन जायते जब तक उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है तब तक तो वो कर्म करता है और जब नाम में उसकी श्रद्धा हो गई तब कर्म छूट रहे हैं तो छूट जाने उसकी उसको परवाह नहीं, तो मत कथा श्रद्वा श्रद्धा यावंध जाए थे तब तक कर्म करे जब तक या तो संसार से विरक्ति नहीं हो जाए या मेरी कथा में पूरी श्रद्धा नहीं हो जाए श्रद्धा के कारण भी कर्म छूट रहे हैं तो छूट जाने दो और कर्म में चारों प्रकार के कर्म आगे कर्म भी, भी, भी और अपवाद भी चारों प्रकार के कर्म उसके आगे पांच तो इतना होते हुए भी भक्ति के अनुरूप जो कर्म है उन कर्मों का पूरी तरह से त्याग नहीं है जैसे वह जानता है कि स्मरण करने मात्र से ही सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं या स्मरित पुण्य काक्षम फिर भी वह स्नान विधि करता है वह पवित्रता इनका पालन करता है और उसे करना चाहिए दंत धावन पवित्रता इनका पालन करते हुए वह विराजमान अब श्रद्धा यावन्न जाए थे श्रद्धा न हो जब तक उत्पन्न नहीं हुई है तब तक कर्म करे श्रद्धा क्या कहेंगे श्रद्धा का अर्थ कह रहे हैं श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय श्रद्धा का तात्पर्य है विश्वास विश्वासी नहीं सुदृढ़ विश्वास सुदृढ़ विश्वासी नहीं निश्चय सुदृढ़ विश्वास ये सुदृढ़ और निश्चय इन शब्दों को भी श्रद्धा की दृढ़ता की लिए कहा जब तक पूरी श्रद्धा नहीं हो जाए पूरी श्रद्धा जैसे जैसे होती जाएगी कर्म अपने आप भी छूटते चले जाएंगे। हम अपने आप नहीं छोड़ेंगे परंतु स्वरूप का कर्म अपने आप छूटते हुए चले जाएंगे। तो जैसे ए, गारते खूटे को गाया उसके ऊपर दो चोट लगाई फिर हिलाते हैं फिर दो चोट और लगाई फिर हिलाते हैं फिर दो चोट और लगाई फिर हिलाते हैं तो जैसे हिला हिला करके खूटा गाड़ा जाता है ऐसे ही इतने से ही काम चल गया श्रद्धा माने विश्वास श्रद्धा शब्द है विश्वास एक परभा हो गई परंतु इतने में भी संतोष नहीं हुआ हिलाया और हिलाकर के कहा सुंदर विश्वास इतने भी भी संतोष नहीं हुआ फिर हिलाया फिर कहा निश्चय सुदृढ़ विश्वास माने जब निश्चय सुदृढ़ विश्वास हो जाए उस समय फिर कर्म पूरी तरह से छोड़ दिए जाएंगे अपने छूट जाएंगे साधक नहीं छोड़ेगा वे तो भक्ति के आवेश में अपने आप छूट जाएंगे कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत हो यदि नाम जपने के लिए बैठे हैं कृष्ण भक्ति करने के लिए कह रहे बैठे हैं तो समझ लेना चाहिए कि जितने भी कर्म हैं वे कर लिए गए उसने सारे कर्म अपने आप कर लिए अहोब स्वपचो तो गरियान यजो वाग्रे वर्त थे नाम पहले भी शिष्णु की व्याख्या कि वो कराये भी परम धन्य है सस्तु। उसने सारे तप कर डाले हवन कर डाले तो जहां विश्वास दृढ़ हो जाएगा वहां पर कृष्ण भक्ति करने पर सर्व कर्म कृप्त है सारे कर्म अपने आप कर लिए गए ऐसा उसे समझना चाहिए इसी को कह रहे हैं यथा तरो मूल निशेष निमो त्रिपयंत तस्कंद भुजोप शाखा यदि जल जड़ को सींचा गया है तब तो वृक्ष की तना डाली पत्ते शाखा सब हरे भरे रहेंगे और यदि कोई जड़ को तो काट दे और चाहे किसी पत्ते को किसी फूल को कितने भी डीप फ्रीजर में रखे एक ना एक दिन वो तो गल जाएगा बेकार हो जाएगा तो यथातरो जैसे वृक्ष जो है उसकी मूल निशेषण करने पर फिर सब डाली पत्ती सब अपने आप हरी होती रहेंगी उसको अलग से सींचने की जरूरत नहीं है एक एक पत्ती को सींचने की जरूरत नहीं है की को सारी पत्तियां अपने आप अप जाएंगी। और कोई सजी को तो काट दे, और एक पत्ती को लेकर के उसको उसको डीप्रीजन में रखे तब भी वो गल जाएगा बेकार हो जाएगी ऐसे ही जैसे प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाण भोजन किया है मुख में और जितनी भी इंद्रियां हैं उनमें कल आ जाती है उनमें दम आ जाती है तो एक भोजन करने से प्राण का सिंचन करने पर प्राण का पोषण करने पर इंद्रियों में पोषण अपने आप प्राप्त हो जाता है इसी प्रकार सर्वाहण अच्युत श्री अच्युत उनके इज्जा उनका यज्ञ करना यह सब देवताओं का अर्हण अपने आप अर्ण मान्य पूजन सभी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाएगी कृष्ण की पूजा में सबकी पूजा और कृष्ण की पूजा नहीं है तो फिर पूजा करने से कोई लाभ नहीं है और ठाकुर ने गोवर्धन पूजन के अवसर पर ये ही छह मामूली से तर्क दिखाए कोई शास्त्रीय तर्क नहीं दिए केवल व्यावहारिक तर्क मात्र दिए और उन व्यावहारिक तर्कों के द्वारा ही इंद्र के पूजन का निषेध कर दिया पहला तर्क दिया बाबा स्तंभ तीन गुणों से सृष्टि चल रही है से सृष्टि होती है सत्य गुण से स्थान पालन होता है तम से नाश होता है ये इंद्र कहां से आएगा महेंद्र किन करती ये तो गुणों का अपने आप प्रभाव है और उसके कारण सृष्टि का पालन हो रहा है ये इंद्र कहां से आ आगे लोग कहीं भी कोई शास्त्रीय तर्क नहीं है केवल लॉजिक केवल तर्क देकर के त्रिगुण उनके द्वारा सारा संसार बना हुआ है इसे इंद्र क्या करेगा दूसरा एक तर्क दे दिया कि कर्म कर्मवाद कर्मणा जायते जाए थे जंतु कर्म नहीं मिली कर्म के द्वारा जीव उत्पन्न होते हैं हम अपने कर्म का पालन कर रहे हैं इस महिंद्र हमारा क्या व्यवहार करेगा लोग ये नास्तिकता का तर्क है श्री कृष्ण ने इन पूजन का इस नास्तिक तर्क के द्वारा भी निषेध कर दिया कि कर्म के द्वारा फल की प्राप्ति होगी फिर तीसरा तर्क दिया वो दिया कर्म दैवत बाद किसी देवता में जो सामर्थ्य आई है वो कर्म के कारण आई है देवता में अपनी सामर्थ्य नहीं है किसी ने दशाहुति तो उसको दे के लिए दस आहुति दी या इंद्र के लिए इंद्र है स्वाहा उसने दस आहुति दी तो जितनी आहुति दी हैं उतनी इंद्र में शक्ति आई और उसके हिसाब से इंद्र हमको फल देगा और किसी ने दिया एक लाख आहुति तो इंद्र में उतनी शक्ति आ गई उसके कारण वो ज्यादा फल देगा तो जितना कर्म करोगे माना देवता फल में दे देता है परंतु तो देवता में अपनी शक्ति नहीं है तुमने जितना कर्म किया उतनी देवता में शक्ति आई उसके हिसाब से देवता ने फल दिया तो नंदबाव ने कहा बुलवा कर्म करेंगे तो फल मिलेगा तेरे इंद्र में कोई दम नहीं है हमारे कर्म में दम है हम कर्म कर रहे हैं इसलिए इंद्र हमको फल दे रहा है लोग इंद्र इसलिए इंद्र का पूजन क्यों करें हम अपना कर्म कर रहे तो चौथा एक तर्क दिया स्वभाव आप सब नास्तिकता के तर्क ईश्वर उसमें कुछ भी नहीं है कहीं कहीं स्टैंड नहीं करता है नास्तिकता के तर्क दे रहे श्री कृष्ण केवल लॉजिक जो है उसके द्वारा ही इंद्र पूजन का खंडन कर रहे हैं कि जिसका जैसा स्वभाव है वो वैसा कर्म कर रहा है अब हमारा जन्म वैश्य जाति में हुआ है गोप जाति में हुआ है इसलिए हम गोप जाति के अनुसार कृषि वाणिज्य गोरक्षा ये हमारा स्वभाव है उस के अनुसार हम काम कर रहे हैं इसमें इंद्र कहां से आ गया और हम अपने कर्म के अनुसार अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं और स्वभाव को बदला नहीं जा सकता है स्वभाव बड़ा बलवान है इसलिए इंद्र की क्यों पूजा करें इंद्र मास्तिकता का और एक तर्क और दिया कि तेरे इंद्र में अपनी शक्ति नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि मैं यज्ञवाद का खंडन कर रहा हूं तो करना है परंतु यज्ञ में जो प्राकृत देवता है उसको नहीं मानेंगे हम अप्राकृत देवता की पूजा करेंगे तेरे पास में जो देवता है वो देवता तो अपनी गांठ से कुछ देगा नहीं अपनी अंटी से अपनी जेब से कुछ नहीं देगा पंद मेरे पास में एक देवता है और उस देवता की विशेषता यह है कि वो करतुम अकर्तुम अन्य सर्व समर्थ है उस देवता का स्वभाव भी ऐसा है कि तुलसी दल मात्र जल से चुलके के नवा विकमात्मा में तेरा देवता तो कर्म को देख करके फल देता है पंत मेरा एक देवता ऐसा है जो कि केवल तुलसीदल मात्र से जल के एक चुल्लु जल से ही प्रसन्न हो जाता है अब बता कौन से देवता की आराधना करनी चाहिए जो नाप तोल करके जो फल दे जितना कर्म किया है उतना फल दूंगा थोड़ा सा कमी दूंगा ज्यादा नहीं दूंगा ऐसा जो लोग होकर कर्म का फल देता है उस देवता की आराधना करेगा कि उस देवता की आराधना करेगा जो देवता करतुम अकर्तुम अन्य करतुम सर्वसमर्थ है जो अत्यंत उदार है सब बोल भैया हम तो उस देवता की आराधना करेंगे जो कि कर्तुम कर कर तुम अकर कौन सा देवता है अब कृष्ण कहना चाह रहे थे कि वो देवता मैं हूं पर हिम्मत नहीं है कृष्ण की नंद के सामने कहे कि मैं ईश्वर हूं ये कहे कि बाबा मेरी पूजा कर तो बाबा कांगठ करके एठ करके कृष्ण को एक बैठा दे कल का छोकरा सातवा वर्ष तो लगा है अभी दो महीना भर पहले भादो के महीने में और कुर और कार्तिक दो महीने पहले तो सात वर्ष का पूरा हुआ है सात वर्ष दो महीने का और हमसे कह रहा है कि मेरी पूजा करो तेरी कहां से पूजा करे तो कृष्ण अपना नाम ले नहीं सकते हैं इसलिए अपने जगह पर श्री गिरिराज जी का नाम ले रहे बोले गिरिराज महाराज की जय तो यहां यथातरो मूल निशेष नहीं जो तरु वृक्ष की जल सेचेगा तो उसके द्वारा सारे फूल पत्ते अपने आप जाएंगे और जल को छोड़कर के फूल पत्तों की रक्षा करोगे तो फूल पत्तों की रक्षा नहीं होनी है वो एक दिन सत्व स्तंभ से बने हुए हैं इसलिए वे एक एक दिन तमोगुण के प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे विकार उनमें आ ही जाएगा शुद्धावान जन है भक्ति अधिकारी अब भक्ति का अधिकारी कौन है बोल शुद्धावान जन ही भक्ति का अधिकारी है इसे ही श्रीमद् भागवत के महात्म में दिखा दिया कि चाहे कुकर्म के कारण प्रेत योनि में पड़ा हुआ धुंधकारी हो वो भी तर जाएगा भागवत के श्रवण करने से चाहे नारद जी जैसे परम भागवत हो वे भी श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे और चाहे संकार को जैसे ज्ञानी मुकुटमणि हो वे भी श्रीमद् भागवत का सेवन करेंगे शर्त एक है कि श्रद्धा वाला होना चाहिए तो श्रद्धावान जन हो भक्ति अधिकारी श्रद्धावान जन ही भक्ति का अधिकारी है अब भक्ति की जो अधिकारी हैं वो कौन है बोलो उत्तम मध्यम कनिष्ठ ये तीन प्रकार के भक्ति के अधिकारी है उत्तम कौन कहेंगे जो शास्त्र को भी जानता हो और साथ के साथ में युक्ति के द्वारा भी जो भक्ति की महिमा को पहचान। युक्ति भी लगा दे और शास्त्र भी शास्त्र ने कहा है कि भक्त रेवईनम नही थी भक्त रेवही नम दर्शे थी भक्ति हम एक इसको भी माने और युक्ति के हिसाब से भी लगाए कि मेरे द्वारा जो यज्ञ किया गया इसमें कभी ब्राह्मण शुद्ध नहीं था कभी बीच में मंत्र गलत बोल दिए गए थे मंत्र का उच्चारण शुद्ध नहीं था कभी वस्तु शुद्ध नहीं थी कभी हमारी क्रिया में यज्ञ करते समय उलट हो गया हमारी विधि शुद्ध नहीं थी तो अब ये कैसे शुद्ध हो तब वो विचार करता है कि इनको शुद्ध करने का तरीका यही है सारे कर्म को नाम भगवान के अधीन कर दो और अंत में एक चुल्लु लेकर के जल छोड़ दो तस्त तो और मंत्र तस्थ तंत्र तस्थ देश का लहर वस्तुता जो कुछ भी कमी है उसको मैं नाम संकीर्तन भगवान को समर्पित कर रहा हूं तो नाम संकीर्तन पूरा कर देगी ये युक्ति है तो शास्त्र के उत्तम उत्तम अधिकारी किसको कहेंगे बोले जो शास्त्र में भी सुन्पूर्ण हो और युक्ति करने में भी सुन्पूर्ण हो तो शास्त्र युक्ति से अपनी श्रद्धा को जो दृढ़ देकर रखे वह हुआ उत्तम मध्यम अधिकारी कौन है तो उत्तम अधिकारी से ही तारे संसारे ये वो संसार को तारा है उसके लिए प्रमाण दिया कि शास्त्र उच्च नुपुण सर्वता सुदृढ़ निश्चय जो शास्त्र युक्ति में निपुण हो दृढ़ निश्चय हो प्रद्धा वाला है वो अधिकारी उत्तम अधिकारी कहलाएगा अब मध्यम अध्याय अधिकारी कौन है शास्त्र युक्ति नृढ़ श्रद्धा बान जिसमें शास्त्र की युक्ति नहीं है पंत शास्त्र युक्ति नहीं जाने शास्त्र की युक्ति नहीं जान रहा है पंत दृढ़ शुद्धावान है वो मध्यम अधिकारी है वो भी महाभाग्यवान है उसके लिए कहा गया कि यह शास्त्राधीशु अन्नपूर्ण है शास्त्रों उसने नहीं पढ़े है पंत शुद्धावान उसका यह विश्वास है कि गुरुजनों से शास्त्रों से जितना सुनने को आया मेरे खुद ने नहीं पढ़ा है बंद गुरुजनों ने जो कहा है उसमें उसका पूरा विश्वास है ऐसा व्यक्ति मध्यम अधिकारी हुआ कोमल शुद्धा कौन है वो जिसकी शुद्धा कनिष्ठ जन कौन है वो जिसकी कोमल शुद्धा है जिसकी शुद्धा को कहीं पलटा जा सकता है ऐसा व्यक्ति कोमल जन है तो यार कोमल शुद्धा जिसकी शुद्धा कहीं पलटी जा सकती है माने कहीं कोई ज्ञानी मिल मिल गया वो कह देगा अरे नाम से नहीं विवेक के द्वारा ही जीवन का कल्याण होगा अब वो उसकी बातों में आ जाए ये एक सामान्यतः देखने में आता है माने बड़ा व्यवहार में देखने में आता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को जिसमें तर्क करने की शक्ति है उसको बहुत जल्दी जो शंकर वेदांत है वो प्रभावित कर लेता है ज्ञान मोक्ष उसकी ओर एक सामान्य पढ़ा व्यक्ति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है जब बहुत विचार कर लेता है तब तो उसे लगता है ना ना इसमें बहुत कमी है अब भक्ति से काम चलेगा परंतु तो जितने भी इंटेलेक्ट इंटेलिजेंसियां हैं जितने भी इंटेलेक्ट हैं वे सब सामान्यतः शंकर वेदांत की ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा अभी कृष्ण चरणान्वन में तो दृढ़ हुई नहीं है और तर्क के आधार पर उनको बहुत आकर्षक लगता है कि नहीं बड़े लॉजिक के साथ में यह बात कही जा रही है कि सर्वण खलम ब्रह्म और जो भेद दिख रहा है वह कहीं भ्रम के कारण भेद दिख रहा है बड़े बाद में उसको यह विचार आता है ना ये भ्रम के कारण भेद नहीं दिख रहा है यह भगवान की शक्ति का परिणाम क्यों भेद तो सामने दिख रहा है उसको कहां ले जाओगे ठीक है सर्वम सर्वण खलिंद यह बात बहुत अच्छी लगती है और कहीं तर्क के आधार पर लगती भी है कि सबके भीतर एक ही चेतना कहीं विराजमान है और इसीलिए हम किसी न किसी के प्रति जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं कहीं एक तत्व सबके भीतर विराजमान भी है इससे व्यक्ति बड़ा प्रभावित होता है और वो एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति जो तर्क को स्वीकार करने में तैयार है वो बहुत जल्दी अद्वैत वेदांत की ओर आकर्षित हो जाता है परंतु जब उसको यह बताता है कि जो द्वैत दिख रहा है सामने भेद तो दिख रहा है हर चीज में इसमें और इसमें भेद तो है ही है ही दिख रहा है, सामने भेद इसको कहां ले जाओगे तो अद्वैत वेदांत इसका खंडन इसका समाधान देगा कि भाई भ्रम के कारण तुमको ये डिमिया दिख रही है ये पत्थर दिख रहा है ये भ्रम है परंतु एक बार वो जो तर्क दिए गए कि रस्सी में सर्क की भ्रांति हो गई इस वो तर्क को भी बड़ी जल्दी मान लेता है पंथ जब विचार करता है तो उसे लगता है कि नहीं ये दृष्टांत ठीक नहीं है ठीक है मुझे भ्रम हुआ कि पाषाण है पंथ दुनिया को कैसे भ्रम हो जाएगा पाषाण है सबका भ्रम एक सही होगा भ्रम तो सबका अलग अलग होना चाहिए तो फिर ये बात उसको कहीं दिमाग में समझ में नहीं आती है तब वो ये पहचानता है नहीं ये भ्रम के कारण द्वैत नहीं दिख रहा है द्वैत जो है वह भगवान की शक्ति के कारण दिख रहा है भगवान की माया शक्ति ने इसे पाषाण के रूप में ही प्रकट किया है इसलिए सबको यह पाषाण दिख रहा है जो है वो दिख रहा है परंतु ये माया शक्ति के द्वारा प्रकट किया गया शक्ति परिणाम है इसको विचार करते हुए वो विराजमान होता है तब जाकर के जो इतना शक्तिशाली है जितने इतनी व्यवस्था के साथ में सारे संसार को बना दिया अब उसकी मैं शरणागति ग्रहण करूं यह भाव उसके हृदय में आएगा तो ये विचार थोड़ी देर में उत्पन्न होता है तो यहां पर यही कहते हैं कि कोमल शुद्धा वाला जो है जिसकी शुद्धा को कहीं थोड़े से तर्क के बाद में भी बदला जा सकता है वो कोम श्रद्धा वाला है जैसे श्री नंद बाबा की मुख्य श्रद्धा तो श्री नारायण के चरणारन्द में ही है परंतु तो कोम श्रद्धा वाई इंद्र को पूजन नहीं किया तो इंद्र कहीं नाराज नहीं हो जाए इसे चलो इंद्र की भी पूजा कर लो श्री कृष्ण ने जब कुछ तर्क दिए तो नंद बाबा की बुद्धि पलट गई और उन्होंने कहा ना अविंद की पूजा नहीं होगी और कृष्ण कहे सो करो कृष्ण ने जो कहा है अब वो सब लोग वही करेंगे तो ये उनकी बुद्धि बदल बदल गई तो कनिष्ठ श्रद्धा जो है वो कनिष्ठ श्रद्धा उसको जिसकी श्रद्धा कोमल है उसको कनिष्ठ अधिकारी कहेंगे रहती प्रेम तारतम्य भक्त तारतम्य एक आदर्श स्कंधे तार कर लक्षण इस प्रकार रति से लेकर के और अंत तक प्रेम जो है वो प्रेम जिसमें जितना ज्यादा होगा वही भक्त अधिक श्रेष्ठ हो करके विराजमान जो सर्वत्र भगवत बुद्धि को देखे अपने प्रिय का सर्वत्र दर्शन करे सर्वभूतेश भगवत भाव अब सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन करना ये इसमें तारतम्य है सब जी के खूब कह हाँ देंगे पंथ जब आएंगे तो मेरे इस बटुआ को तूने क्यों ले लिया तुरंत तो मेरा तेरा आ जाएगा कहने के लिए तो खूब कह देंगे हाँ सर्वम खाले दम ब्रह्म परंतु तो महशीगढ़ सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन करेंगे उनकी भी अपेक्षा श्री भुषमानंद ने उनका तो कहना है क्या वे तो सर्वत्र कृष्ण का ही दर्शन करेंगे तो अपने प्रिय का जो सर्वत्र जितनी गहराई के साथ में दर्शन करेगा वो उतना ही श्रेष्ठ भक्त होगा हम केवल जानी जवा जमा खर्च कर रहे हैं कि सब जगह कृष्ण विद्यमान है महशीगण वास्तव में देख रही हैं और श्री प्रिया जी सर्वत्र वास्तव में कृष्ण का साक्षात अनुभव करती हुई और उनके साथ में परम प्रीति करती हुई उस स्वरूप के साथ में भी परम प्रीति करती हुई बिराजमान तो अपने भाव को जो सर्वत्र जितनी गहराई के साथ में अनुभव करेगा उतना ही भाव भक्त होगा यह एक बैरोमीटर हो गया एक पैमाना हो गया कि सर्वभूतेश भगवत भाव अपने भाव को सभी वस्तुओं में व्याप्त देखना तो यहां पर यही कह रहे हैं कि रति से लेकर के प्रेम और प्रेम से लेकर के महाभाव इनमें अंतर यही है कि रति वाला केवल कृष्ण में जिसकी प्रीति अभी उत्पन्न हुई है कोमल श्रद्धा वाला वो तो जवानी जवान जमा खर्च कर देगा हाँ सर्वत्र भगवान विद्यमान है सर्वत्र विद्यमान है परंतु तो व्यवहार में उसके नहीं आएगा सर्वत्र भगवत दर्शन करना और दर्शन करके उसके साथ में अत्यंत प्रीति करना ये अलग अलग है तो वो प्रीति सबसे ज्यादा प्राप्त हो रही है शिवप्रिया जी में तो यहां पर वही कह रहे हैं और उसी का एक एकादश किया भगवत भाव अपना भूतानी भगवती सारी वस्तुएं भगवान के भीतर ही विद्यमान है उसको भागवतोत्तम कहेंगे और ये जो भाव है ये लक्षण सबसे ज्यादा प्राप्त होगा श्री भश्वान नंदी में और कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं होगा जो मध्यम भक्त हैं वे कैसे हैं बोले ईश्वर तद्धीशु बालेश्व दुषसु च प्रेम कृपोपेक्षा व्यक्तोति से मध्यमा ईश्वर से प्रेम ईश्वर के अधीन जनों के साथ में मित्रता जो अपने से छोटे हैं उनके लिए कृपा और जो कृष्ण विरोधी हैं उनकी उपेक्षा ये चार प्रकार के भाव जो धारण करें वे मध्यम भक्त हैं और प्राय मध्यम भक्ति ही कृपा करते हैं हरे को उत्तम भक्त नहीं मिलते हैं हरे को यदि ये आशा करें कि हमको शुभदेव जी मिले तो हरे को जी थोड़ी मिल जाएंगे हरे हरे को को जी थोड़ी मिल जाएंगे हरे को कहीं नव योगेश्वर थोड़ी मिल जाएंगे किसी किसी को मिल जाएंगे मिलेंगे प्राय जो कृपा की जाती है वो मध्यम भक्त के और मध्यम भक्त का लक्षण निरूपण किया कि ईश्वर से प्रेम ईश्वर के भक्तों के साथ में मित्रता जो छोटे हैं उनके ऊपर अनुग्रह और कृष्ण विरोधी हैं उनसे अटकला नहीं भैया हाथ जोड़ करके ठीक है भैया हम हारे तू जीता जा हमें तो में नहीं करनी उनकी उपेक्षा ऐसे मध्यम भक्त होते सामान्य भक्त कौन से हैं प्रारंभिक भक्त के अर्चाया में हरे पूजा में श्रद्धे रहते श्री ठाकुर जी की श्रीमूर्ति में ही जो पूर्वक ये श्रद्धापूर्वकते माने चेष्टा करती हैं पूजन की चेष्टा करती हैं श्रीव ग्रह में जिनकी भगवत बुद्धि है और उसमें पूजा की चेष्टा करते हैं वो प्राकृत स्मृत माने प्रारंभिक प्राकृत का तात्पर्य है प्रारंभिक प्राकृत का मतलब माइक नहीं है प्रारंभिक वो प्रारंभिक भक्त है परंतु तो भगवत सेवा भगवत श्रीवग्रह में जो निष्ठा है वो जो परम पहुंचे हुए हैं वे भी में सेवा करते हुए विराजमान श्री रुक्मी जी भी श्री जाम्बोती जी भी जामती की मूर्ति उनकी पूजा कर रही है कहीं श्याम सुंदर की मूर्ति श्यामल मूर्ति उसकी कहीं पूजा करते हुए विराजमान होती हैं। और उनके लिए भी श्री दुर्वासा ऋषि के पास में जाकर के पूछती है के परतत्व कौन सा है जो हमको बताइए और उस समय श्री दुर्वासा ऋषि ये उपनिषद में ये कह रहे हैं गोपाल तापनी में कह रहे हैं कि कृष्ण ही परम ब्रह्म है मुझे अच्छा कृष्ण परम ब्रह्म है उनकी आराधना का मंत्र कौन सा है राधा रानी पूछ रही है गोपाल तापनी में श्री दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं उनकी आराधना का ये अठारह अक्षर का परम मंत्र है अष्टादश अक्षर मंत्र दे रही है बोले इसका क्या भाव है क्या स्वरूप है उस समय ये बीज है ये इसका विस्तार है ये उसका वृक्ष है इनमें मुख्य जो मंत्र है वो दशाक्षर है तो राधा रानी भी जब करती होंगी तभी तो पूछ रही होंगी ये तो कहे को पूछती दुर्वासा ऋषि तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो प्रारंभिक भक्तगण हैं वे ही अर्चा की पूजा करेंगे जो सिद्ध हो गए हैं वे अर्चा की पूजा नहीं करेंगे ऐसा नहीं है केवल अंतर इतना है कि प्रारंभिक अवस्था में शिव ग्रह को विराजमान करके उसकी पूजा की जाएगी जब विरक्त हो गया उसमें समय मानसी सेवा चलेगी पूजा कम नहीं होगी ठाकुर की शिवग्रह ग्रह उनकी आराधना कम नहीं है शिवग्रह में पूरी निष्ठा शिवग्रह ग्रह साक्षात कृष्ण ही है और उनकी सेवा अब उपकरण से न होकर के मानसी हो जाएगी तो यहां पर जो अर्चा में ही भगवत बुद्धि रखता है उसको प्राकृत कहा गया प्राकृत का मतलब है प्रारंभिक कहा गया इस श्री कृष्ण श्री महाप्रभु श्री सनातन गुरु को निरूपण कर रहे हैं कि साधन भक्ति इस साधन भक्ति में श्रद्धा की आवश्यकता है श्रद्धा जो है वह श्रद्धालु व्यक्ति तीन प्रकार के उत्तम मध्यम कनिष्ठ और इनमें भक्त जो है उन भक्तों के भी तीन स्वरूप एक भागवतोत्तम एक मध्यम और एक प्राकृत ऐसी श्रद्धा के आधार पर भक्ति की मेहिमा विराजमान हुई बुल वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राभा हरि गोविंद कल का विश्राम रहेगा कल ढाई बजे से ठाकुर जी की सेवा में रहेंगे अन्नकूट की सेवा है वृंदावन में कल प्राय अनेक जगह अन्नकूट है <laughs> अन्नकूट हो नहीं पाए तो सभी जगह कई जगह अन्नकूट कल है। रंग जी के मंदिर में कल ही है और सब जगह भी कल ही है, है अन्नकूट तो कल का यहां विश्राम कल का रहेगा और सब लोग कृपा करके दर्शन देने के लिए दर्शन करने के लिए पधार कर वृंदावन बिहारी